को भाष्यार्थ अध्याय ब्राह्मण बृहदारकोपनषद शांक्याध्याण प्राणों के सिर में चमस दृष्टि का विधान तदेश श्लोको भवती अर्वागमस ऊर्ज्वबुधसो निश्व तस् सतचय सप्ततिरेवा गी ब्रह्मणा संविधानेती अर्वाग्निबलस्मस ऊर्धुन इदम तस्िर ऐसा बल्शमस ऊर्धुन तस्म यशो निहत विश्व इति वै यशो विश्व प्राण नई दस इति प्राणावा सप्ततीर प्राणवा ऋष ब्रह्मणा संविदा लेतीमी ब्रह्मणा संवित्ते इस विषय में यह श्लोक है चम्मच नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर उठा हुआ होता है उसमें विश्व रूप यह है उसके तीर पर प्रसाद ऋषिगण और वेद के द्वारा संवाद करने वाली आठवीं भाग रहती है जो नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर उठा हुआ चमस है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 तत्स्मर्थे एष श्लोको मंत्रो अर्वाचमस इदी तंत्रे अर्वाबीचमस ऊर्धबुध्न कसुनसावागिस्मस ऊर्धुन इदम तत् चमसा कथम एस झर्वांग बिलो मुख से बिलरूप शीर्षो बुधनाकार ऊर्धबुधन तहाँ इस अर्थ में यह श्लोक मंत्र है अर्वांग बिलस चमस इत्यादि अपश्रुति इस मंत्र का अर्थ बतलाती है अर्वांग बिलस ऊर्धब बुधन इत्यादि किंतु यह नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर से उठा हुआ चमस कौन है वह यह है क्योंकि वह चम्मच के समान आकार वाला है किस प्रकार क्योंकि यह नीचे की ओर छिद्र वाला है कारण मुख खिद्र रूप है और सिर बुंधनाकार होने के कारण यह ऊर्धबुधन है तस्मिन तस् यशो निहतम विश्वरूपा सोमस्मसे एवं तस्म सिरसी विश्वरूप नाना रूपम भवति किम कि पुनस्त प्राणवयसो विश्व प्राण श्रोत्राद वायवच मप्त धातेषु प्रसिता यश इेतदा मंत्र शब्दाजान हेतुवात्में विश्वरूप यश निहित है जिस प्रकार चमस में सोम रहता है इसी प्रकार उस सिर में विश्वरूप नाना रूप अर्थात अनेक रूपों वाला यस निहित स्थित है वह यस क्या है प्राण ही अनेक रूपों वाला यश है प्राण अर्थात सात स्त्रोत्रादि और उनमें सात भागों में विभक्त होकर फैले हुए मरुत यानी वायु यश है ऐसा मंत्र कहता है क्योंकि वे स्रोत्रादि शब्दादि विषयों के ज्ञान के हेतु हैं दो कान दो नेत्र दो नाचिका और एक रसना ये सात स्रोत्रादि हैं तस् सत ऋष सप्तीर प्राण परिस्पन्दात्मका ऋषिय प्राणने त मंत्र वागष्टमी ब्रह्मणा संविधानेति ब्रह्मणा संवाद कुरती अष्टमी तधेतुमाह वाग्यष्टमी ब्रह्मणा उसके तीर पर सात ऋषि रहते हैं यहाँ स्फरणात्मक प्राण ही समझने चाहिए वे ही ऋषि हैं प्राणों के विषय में ही मंत्र ऐसा कहता है आठवीं वाक वेद के द्वारा संवाद करती है वह वेद के द्वारा संवाद करने वाली वाक आठवीं है इसी से कहा है वाक ही आठवीं है वह वेद के द्वारा संवाद करती है इति। स्रोत्रादि में विभाग पूर्वक सप्तर दृष्टि के पुनस्तस्य चमस्य तीर आसत ऋषय किंतु उस चमस के तीर पर कौन ऋषि रहते हैं सो बतलाते हैं इमेव गोतम गौतम भरद्वाजयमे गोतमो भरद्वाज जमदग्नि इमे विश्वाम जमदय विश्वाम जमदग्निमेव वशिष्ठ कश्यपय वशिष्ठ कश्यपोवागेवाचा यम्यतिह वै ना मै तद्य सर्वसाता भवती भवति या यम वेद ये दोनों कान ही गौतम और भरद्वाज है यही गौतम है और यह दूसरा भरद्वाज है ये दोनों नेत्र ही विश्वामित्र और जमदग्नि है यही विश्वामित्र है और यह दूसरा जमदग्नि है ये दोनों नासारंध ही वशिष्ठ और कश्यप है यही वशिष्ठ है और यह दूसरा कश्यप है तथा वाक ही अत्रि है क्योंकि वागिन्द्र द्वारा ही अन्न भक्षण किया जाता है जिसे अत्रि कहते हैं वह निश्चय अति नाम वाला ही है जो इस प्रकार जानता है वह सबका अत्ता भक्षण करने वाला होता है सब इसका अन्न हो जाता है इमेव गौतम भरद्वाजो कर्ण अयमेव गौतमोयम भरद्वाजो दक्षिणचोत्तरच विपर्य वचक्षुषी विश्वामित्र विश्वामित्र विश्वा उपदसुवाच इमे विश्वामद्दिण विश्वाम उतरम जमदग्निपर्यम वशिषकश्यपौनाशिके उपद्वुवाच दक्षिण पुटोती वशिष उत्तर कश्यपुत वागेवा त्रि अदनक्रियासम वाचाध्यन्नमपद तस्मा दत्तिर वै प्रसिद्धम्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 इनमें दक्षिण नेत्र विश्वामित्र है और वाम नेत्र जमदग्नि है अथवा इससे विपरीत क्रम से समझना चाहिए फिर नासारंध्रों के विषय में उपदेश करते हुए मंत्र ने कहा है कि ये ही दोनों वशिष्ठ और कश्यप हैं पूर्व दाया छिद्र वशिष्ट है और बायां कश्यप है अदन भक्षण क्रिया का संबंध होने के कारण वाक ही सप्तम ऋषि अत्रि है क्योंकि वाघिन्द्री के द्वारा ही अत्र भक, अन्न भक्षण किया जाता है अतः यह प्रसिद्ध नाम वाला है अर्था अत्ता होने के कारण यह अति है जो कि अत् होते हुए ही परोक्ष रूप से अत् कहा जाता है सर्वस्य सर्वत्या जातियावन विज्ञा भवति। अतमस्म पुनः प्रतिपद्यतुक्त भवति। बोती यह मेंोकम प्राणयातात्म्यम वेद छ मध्यम प्राणो भूत आधा प्रत्याधानगत भोक्त न भोज्यम भोज्याद व्यावर्तत इस अत्रि शब्द के निरुक्ति का ज्ञान होने से पुरुष प्राण के इस संपूर्ण अन्न समुदाय का अत्ता भक्षण करने वाला होता है यह अन्न भक्षण करने वाला ही होता है पर लोक में पुनः अन्य से युक्त नहीं होता भवति इस वाक्य से यही बात कही गई है जो इस प्रकार इस उपरुक्त प्राण के यथार्थ स्वरूप को जानता है वह इस तरह मध्यम प्राण होकर आधान प्रत्याधानगत भोक्ता ही होता है भोज्य नहीं होता अर्थात भोज्य वर्ग से निवृत्त हो जाता है ये बृहना बृहदारण्यकोपनिषद भाष्ये द्वितीय अध्याय द्वितीय शिशु ब्राह्मण